दोस्तों क्या आप जानते हैं? आपके दिमाग का एक हिस्सा ऐसा है जो आपके हर thought, हर habit और हर decision को silently control करता है। आप दिनभर conscious mind से plan बनाते हो, लेकिन असल game खेलता है आपका subconscious mind। Joseph Murphy कहते हैं, आपके subconscious mind के पास unlimited power है। अगर आप उसे positive beliefs और clear goals दोगे, तो ये आपके लिए miracles create करेगा। और अगर आप उसे नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स दोगे, तो ये आपकी जिंदगी को ब्लॉक कर देगा। दोस्तों, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना सीख जाओ, अपनी हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, तो आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल नई डायरेक्शन दे सकते हो। The power of your subconscious mind �